श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग दसम अध्याय पानीहाटी का महोत्सव नरेंद्र का शिक्षक पद ग्रहण अपने परिजनों के पालन पोषण के लिए किस प्रकार नरेंद्र ने अंत में श्री रामकृष्ण देव की शरण लेकर मोटा अन्न मोटा वस्त्र मिल जाएगा ऐसा वर प्राप्त किया था यह हमने पहले ही बताया है उसके बाद से उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई यथेष्ठ धन प्राप्ति न होने पर भी पहले की तरह कष्ट नहीं था इसके थोड़े दिनों बाद कलकत्ते के चापातला मोहल्ले में मेट्रोपॉलिटन स्कूल की एक शाखा स्थापित हुई थी और पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अनुग्रह से नरेंद्र नाथ वहाँ प्रधान अध्यापक के पद पर नियुक्त हो गए संभवतः सन 1885 ईस्वी के मई मास से आरम्भ कर तीन चार मास तक वे वहां अध्यापन कार्य करते रहे जाति बंधुओं की कृष्ण देव का रोहनी रोग, का रोग, शिक्षण कार्य परित्याग, परिस्थिति में थोड़ी उन्नति होने पर भी जाति बंधुओं की शत्रुतापूर्ण व्यवहार से नरेंद्र नाथ को इस समय बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा था मौका पाकर उन लोगों ने उनके अच्छे अच्छे पैतृक मकानों और स्थानों को छल बल से अपने अधिकार में कर लिया था इस कारण उन्हें कुछ समय के लिए घर छोड़कर में अपनी नानी के घर जाकर रहना पड़ा था। और अपना अधिकार पुनः प्राप्त करने के लिए उनके विरुद्ध हाई कोर्ट में अभियोग करके सारे विषयों की व्यवस्था करनी पड़ी थी उनके पितृबंधु एटॉर्नी निमाई चरण महाशय ने उन्हें इस विषय विशे में विशेष सहायता दी थी यह जानकर कि मुकदमे को पैरवी में बहुत समय लगेगा और वकालत परीक्षा देने का समय भी निकट था 1885 के अगस्त मास में वे अध्यापन कार्य छोड़ने को बाध्य हुए इसका एक दूसरा भी गुरुतर कारण था श्री रामकृष्ण देव रोहिणी रोग से आक्रंत हुए थे और वह क्रमशः बढ़ता ही जा रहा था अतः नरेंद्र ने स्वयं उपस्थित रहकर उनकी चिकित्सा और सेवा का बंदोबस्त करने का प्रयोजन आवश्यक समझा सन अठारह सौ में ग्रीष्मकाल की अधिकता से श्री रामकृष्ण देव को विशेष क्लेश पाते देखकर भक्तों ने उन्हें बर्फ का व्यवहार करने के लिए अनुरोध किया बर्फ से उन्हें कुछ होते देखकर अनेक लोग उस समय दक्षिणेश्वर में बर्फ ले जाने लगे शरबत जल आदि के साथ सदा बर्फ का सेवन करके बालक की तरह वे आनंद करने लगे किन्तु दो एक मास वैसा करने से उनके गले में दर्द होने लगा संभवत चैत्र वैशाख के, के प्रारंभ में उन्होंने वैसी वेदना का पहले पहल अनुभव किया था एक मास बीत जाने पर भी वह वेदना नहीं घटी और आधा ज्येष्ठ बीत जाने पर उसने एक नया रूप धारण कर लिया अधिक बात करने से और समाधिस्थ होने के अनंतर उसमें वृद्धि होने लगी यह समझकर कि ठंड लग जाने के कारण उनके कंठ तालु प्रदेश में कुछ सूजन आ गई है पहले प्रलेप लगाने का प्रबंध किया गया किंतु कुछ दिनों तक उस औषधि के प्रयोग से भी फल नहीं हुआ अतः बहुबाजार की डॉक्टर राखाल की इस व्याधि के आरोग्य करने में दक्षता सुनकर एक भक्त उन्हें बुला लाया डॉक्टर ने रोग निर्णय करके गले के भीतर और बाहर लगाने के लिए औषधि और, और मालिश का प्रबंध कर दिया एवं श्री रामकृष्ण देव कुछ दिनों तक तो अधिक बातें न करें और बारंबार समाधिस्थ न हो इसके लिए हमें सावधान कर दिया क्रमशः ज्येष्ठ मास की शुक्ल त्रयोदशी समीप आ गई कलकत्ते के कुछ मिल उत्तर गंगा तट के पानीहाटी ग्राम में हर साल इस दिन वैष्णव संप्रदाय का एक विशेष मेला लगता है चैतन्य महाप्रभु के एक पार्श्वचर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के महान त्याग और वैराग्य की कथा बंगाल में चिरस्मरणीय है अत्यंत सुंदरी पत्नी तथा अतुल वैभव का परित्याग करके पिता के एकमात्र पुत्र रघुनाथ श्री चैतन्य देव का चरणाश्रय लाभ करने के लिए जब प्रथम शांतिपुर आए तब उन्होंने उन्हें मर्कट वैराग्य छोड़कर कुछ दिनों के लिए घर जाकर रहने का आदेश दिया रघुनाथ महाप्रभु का आदेश शुरोधार्य कर घर लौट आए और गृह त्याग करने की प्रबल आकांक्षा अंतर में छिपी रहकर रखकर साधारण मनुष्यों की तरह गृहस्थी के कार्यों में पिता और चाचा को सहायता देने लगे उस स्थिति में भी वे बीच बीच में श्री चैतन्य के पार्श्वचरों के देखे बिना रह नहीं सकते थे और पिता की आज्ञा लेकर कभी कभी उनके पास जाते थे तथा उनके सत्संग में कुछ दिन तक रहकर लौट आते थे इसी तरह दिन बीतने लगे। लगेग के अवसर की प्रतीक्षा करते हुए रघुनाथ किसी तरह स्थी में समय बिताने लगे क्रमशः श्री गौरांग ने संन्यास ले लिया और नीलाचल में जाकर रहने लगे अब श्री नित्यानंद वैष्णो धर्म के प्रचार का भार प्राप्त कर गंगा तट के खड़दह ग्राम को प्रधान केंद्र बनाकर बंगाल के विभिन्न स्थानों में भ्रमण और नाम संकीर्तन आदि के द्वारा अनेक व्यक्तियों को उस धर्म में दीक्षित करने लगे सांगोपांग परिवृत श्री नित्यानंद धर्म प्रचार करते हुए एक समय पानीहाटी ग्राम में कुछ समय रहे थे रघुनाथ उनके दर्शन के लिए वहां उपस्थित हुए चिवड़ा दूध दही शक्कर केला आदि का देवता को भोग लगा भक्तों को भोजन कराने का उन्हें आदेश प्राप्त हुआ रघुनाथ ने उस आदेश को सानंद स्वीकार किया और श्री नित्यानंद प्रभु के दर्शनार्थ आए हुए शत शत व्यक्तियों को भागीरथी के तट पर भोजन से परित्रृप्त किया उत्सव के अंत में उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया विदा लेते समय नित्यानंद प्रभु ने भावावेश में रघुनाथ को आलिंगन किया और कहा काल पूर्ण हो गया है गृहस्थाश्रम छोड़कर नीलाचल में श्री महाप्रभु के निकट जाओ वे तुम्हें आश्रय प्रदान करेंगे और धर्म जीवन संपूर्ण करने के लिए सनातन गोस्वामी के हाथ में तुम्हारी शिक्षा का भार अर्पण करेंगे नित्यानंद के इस आदेश से रघुनाथ को अपार आनंद हुआ वे घर लौट आए और थोड़े दिनों के बाद ही जन्म भर के लिए गृह त्याग करके नीलाचल चले गए रघुनाथ चले गए किंतु वैष्णव भक्तगण उनका स्मरण कर उस दिन प्रतिवर्ष पानीहाटी ग्राम में संवेद होकर उनकी तरह भगवत प्रसन्नता लाभ के लिए श्री गौरांग और श्री नित्यानंद के नाम से उत्सव करने लगे कालांतर में यह पानीहाटी का चिवड़ा महोत्सव नाम से भक्त समाज में प्रसिद्ध हुआ